शांति शांति ही योग में मन मन की पांच अवस्थाओं में अंतिम अवस्था निरुद्ध अवस्था निरुद्ध अवस्था की चर्चा हम कर रहे हैं एकाग्र अवस्था के बाद में निरुद्ध अवस्था निरुद्ध अवस्था में जो समाधि लगती है उस समाधि को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं एकाग्र अवस्था में जो समाधि लगती है उसे संप्रज्ञात समाधि कहा है इसी असंप्रज्ञात समाधि को एक और नाम से भी कहा है निर्बीज समाधि स एव निर्बीज समाधि असंप्रज्ञा समाधि को निर्बीज समाधि कहा है तो संप्रज्ञा समाधि को सबीज समाधि कहा गया है एक सबीज समाधि और दूसरा है निर्बीज समाधि अब इन दोनों समाधियों को समझना है सबीज किसे कहते हैं और निर्बीज किसे कहते हैं पहले हम सबीज को समझने का प्रयत्न करते हैं। बीज का अर्थ एक होता है कारण कारण को बीज कहा है इस कारण को आश्रय शब्द से भी कहा जाता है और इस कारण को आधार शब्द से भी कहा जाता है संप्रज्ञा समाधि को सबीज समाधि इसलिए कहा है क्योंकि यह कारण वाला समाधि है कारण वाली समाधि आश्रय वाली समाधि आधार वाली समाधि संप्रज्ञा समाधि में मन का आश्रय लिया जाता है मन के आधार पर ही संप्रज्ञा समाधि लगती है तो मन के कारण से यह समाधि होने के कारण से इसे सबीज समाधि कहा है बीज युक्त समाधि तो यहां बीज का अर्थ है कारण आधार आश्रय और इस सबीज समाधि को एक और नाम से भी कहा जाता है सालंबन समाधि आलंबन सहित समाधि आलंबन का अर्थ भी यही है आश्रय आधार सहारे वाली समाधि जिसमें मन के सहारे से ही समाधि लगती है मन के माध्यम से ही महतत्व अहंकार ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां तन्मात्राएं पंचमाभूत इन सबका साक्षात्कार होता है और इन सबका जो कारण है तम उनका भी इस मन के सहारे से ही साक्षात्कार होता है और स्वयं का आत्मा का भी साक्षात्कार मन के सहारे से होता है तो सहारे वाली समाधि होने के कारण से इसको सालंबन समाधि कहा है इसीलिए इस असंप्रज्ञा समाधि को जिसको निर्बीज समाधि कहा है इस समाधि को निरालंबन समाधि कहते इसमें आश्रय नहीं है आधार नहीं है मन का यहां सहारा नहीं है मन के सहारे के बिना ही इस समाधि को लगाया जाता है इसलिए इसको निरालंबन समाधि कहा है तो जहां मन का आश्रय नहीं होता है मन का आधार नहीं होता है जहां मन कारण नहीं बनता है वहां इसको निर्बीज कहा है और बीज का दूसरा अर्थ लिया जाता है अविद्या जिस अविद्या के का कारण से यह शरीर हमको मिल रहा है जब तक अविद्या रहती है तब तक व्यक्ति को यानी आत्मा को जन्म लेना पड़ेगा जन्म का आधार अविद्या है जन्म का जो बीज है वो अविद्या है या बीज का अर्थ है अविद्या और सभीज समाधि में बीज रहता है यानी अविद्या रहती है परंतु कारण रूप में रहती है अविद्या कारण रूप में रहेगी कार्यरत नहीं रहेगी एकाग्र अवस्था में अविद्या कार्य नहीं कर सकती क्योंकि तत्वज्ञान हुआ है तत्वज्ञान है इसलिए अविद्या कार्य नहीं कर सकती पर कारण रूप में विद्यमान है जब व्यक्ति एकाग्र अवस्था से हट जाए एकाग्र अवस्था न रहे व्यक्ति कई बार लोक में आप देखेंगे गिर जाता है अपने मार्ग से चित हो जाता है लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते जैसे ही मंजिल को छूने लगता है उस स्थिति में फिसल जाता है व्यक्ति तो एकाग्र अवस्था की प्राप्ति होने के बाद भी उसको बनाए रखना पड़ता है हाथ से वो ना निकले उसके लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है किसी कारण से अहंकार उत्पन्न हो जाए तो वो अविद्या जो कारण रूप में है वो वापस दोबारा कार्य करने लग जाएगी इसलिए जो अविद्या कारण रूप में विद्यमान है संप्रज्ञा समाधि में बीज अभी विद्यमान है बीज समाप्त नहीं हुआ नष्ट नहीं हुआ बीज इसलिए इसको सबीज समाधि कहा असंप्रज्ञा समाधि में निरुद्ध अवस्था में वो जो कारण रूप में अविद्या रहती है उस अविद्या को समाप्त किया जाता है नष्ट किया जाता है उसको समूल नष्ट कर देते उस स्थिति में बीज ही नहीं रहा जब बीज ही नहीं रहेगा तो शरीर भी प्राप्त नहीं हो पाएगा इसलिए उसको निर्बीज समाधि कहा है तो सालंबन समाधि निरालंबन समाधि सबीज समाधि निर्बीज समाधि संप्रज्ञा समाधि और असंप्रज्ञा समाधि संप्रज्ञा समाधि कहो सबीज समाधि कहो निराल सा, सालंबन समाधि कहो ये सब एकाग्र अवस्था में प्राप्त होने वाली समाधिया हैं। असंप्रज्ञा समाधि कहो निर्बीज समाधि कहो और निरालंबन समाधि कहो ये निरुद्ध अवस्था में प्राप्त होने वाली समाधि है तो यहां कहा है जब निरुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है योगाभ्या तो स निर्बीज समाधि न तत्र किंचित त्र इति सं वेद व्यास लिखते हैं जब व्यक्ति निरुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है निरुद्ध अवस्था में जो समाधि लग रही है उसको निर्बीज समाधि कहते हैं न तत्र किंचित संप्रज्ञाते उस निरुद्ध अवस्था में जो असंप्रज्ञा समाधि लगती है उस स्थिति में संप्रज्ञात नहीं रहता संप्रज्ञात नहीं रहता का अर्थ यह है संप्रज्ञा समाधि में जिन जिन पदार्थों का साक्षात्कार करता है वो पदार्थ उस निरुद्ध अवस्था में प्राप्त होने वाली जो असंप्रज्ञा समाधि है उस असंप्रज्ञा समाधि में वो वस्तुएं आत्मा के समक्ष नहीं रहती है वहां तो केवल ईश्वर रहता है ईश्वर का दर्शन होता है वहां न सत्वर स्तंभ है न अहंकार है न मन है न इंद्रियां है वहां और कोई पदार्थ नहीं है केवल केवल ईश्वर है केवल ईश्वर इसलिए कहा है न तत्र किंचित संप्रज्ञाए इति असंप्रज्ञातः केवल वह एक विषय है ईश्वर और असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर का ही साक्षात्कार होता है केवल एक पदार्थ इसलिए कहा है द्विविध स योगश्चित्त वृत्ति वो जो योग है वो द्विविधा दो प्रकार का है जिसे योग कहा है जिसको योग माना है वो दो प्रकार का है एक संप्रज्ञात के रूप में और एक असंप्रज्ञा समाधि के रूप में संप्रज्ञा समाधि और असंप्रज्ञा समाधि संप्रज्ञा समाधि एकाग्र अवस्था में प्राप्त हो रही है और असंप्रज्ञा समाधि निरुद्ध अवस्था में प्राप्त हो रही है मन की पांच अवस्थाओं में दो अवस्थाओं में जो समाधि लग रही है उसी समाधि को यहां पर योग स्वीकार किया है यद्यपि मन की पांचों अवस्थाओं में समाधि लगती है जैसा कि आपने सुना है चाहे वो क्षिप्त अवस्था हो मूढ़ अवस्था हो विक्षिप्त अवस्था हो प्रत्येक अवस्था में समाधि तो लगती है पर उसको योग स्वीकार नहीं किया एकाग्र अवस्था में निरुद्ध अवस्था में लगने वाली समाधि को ही योग स्वीकार किया क्योंकि इस योग से आत्मा का प्रयोजन पूरा होता है जिस समाधि से आत्मा का प्रयोजन पूरा होता हो उसी समाधि को यहां योग स्वीकार किया प्रयोजन क्षिप्त अवस्था में भी पूरा होता है मूढ़ अवस्था में भी होता है विक्षिप्त अवस्था में भी होता है पर उन प्रयोजनों का कोई प्रयोजन नहीं है वो निरंतर बदलते रहते हैं और उसमें आकांक्षा और बढ़ती जाती है तृष्णा बढ़ जाती है उसमें अतृप्ति आती है जैसे जैसे प्रयोजन की सिद्धि होती है वैसी वैसी उसकी तृष्णा और बढ़ती है और अधिक अशांति प्राप्ति होती है और अधिक परतंत्र महसूस करता है व्यक्ति प्रयोजनों को पूरा करता वह भी व्यक्ति अतृप्त तो हो रहा होता है उसमें अशांत तो हो रहा होता है असंतुष्ट हो रहा होता है और भय अधिक बढ़ता जाता है उसमें प्रयोजनों को पूरा करता हुआ व्यक्ति अशांत रहा अतृप्त रहा तो ऐसे प्रयोजनों को पूरा योगी नहीं करना चाहता इसलिए उन समाधियों से भी प्रयोजनों की सिद्धि तो हो रही है पर अशांति बढ़ती जा रही है अतृप्ति बढ़ती जा रही है इसलिए उन समाधियों को योग स्वीकार नहीं किया दो अवस्थाओं में प्राप्त होने वाली समाधियों को ही योग स्वीकार किया क्योंकि एकाग्र अवस्था में भी तृप्ति मिलती है संतोष मिलता है शांति आती है भय दूर होने लगता है स्वयं का बोध हो रहा है वहां पर स्वयं का ज्ञान हो गया और निरुद्ध अवस्था में तो साक्षात ईश्वर का दर्शन हो गया और ईश्वर से मिलने वाले आनंद को पाकर आनंदित हो रहा है ईश्वरीय आनंद को पाने के बाद अतृप्ति नहीं हो सकती है असंतोष नहीं हो सकता क्यों क्योंकि उसके बाद और कोई नहीं है एक व्यक्ति को यह कहा जाए आपको यही मिलेगा और कोई आपके सामने विकल्प नहीं है देख लो यही है उसी से संतुष्ट होना पड़ेगा आज हम संतुष्ट इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हमारे मन में विकल्प है इससे बेहतर है इससे बढ़िया है इससे उत्तम है इससे श्रेष्ठ है इसलिए हम अशांत रहते हैं अतृप्त रहते हैं असंतुष्ट रहते हैं और तृष्णाओं को और अधिक पालने लगते हैं पर जब ईश्वर का दर्शन होता है ईश्वर का साक्षात्कार होता है व्यक्ति असंप्रज्ञा समाधि से युक्त है ईश्वरीय आनंद को पारा है उसके बाद मन में विकल्प ही नहीं रहता क्योंकि और कोई चीज ही नहीं है ऐसी ईश्वर से श्रेष्ठ और कोई वस्तु नहीं है उसके सामने कोई विकल्प नहीं है सारे विकल्प समाप्त हो गए इसलिए तृष्णा नहीं रह सकती विकल्प ही नहीं है ऐसी स्थिति में पूर्ण तृप्त तो होगा पूर्ण संतुष्ट होगा निर्भीक होगा भय नहीं रहता यह ईश्वरीय आनंद जो मेरे को मिल रहा है मेरे से कोई छीन लेगा ऐसा कोई भय नहीं रहता क्योंकि कोई छीन ही नहीं सकता कोई ऐसा कार्य ही नहीं कर सकता जिससे उसको यह परेशानी हो कि मैं किसी के आधीन हो करके, किसी के नीचे रह करके ऐसा हो जाऊंगा मैं परतंत्र हो जाऊंगा परतंत्रता ही नहीं रहती वहां पर पूर्ण स्वतंत्रता है तो सद्विविध वो जो योग है दो प्रकार का है संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग और इन दोनों समाधियों को योग स्वीकार किया है इन दोनों समाधियों को ही यहां पर योगश्चित वृत्ति निरोधा शब्द से कहा है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूरा कर लेता है तो मन की पांच अवस्थाओं में से जो दो अवस्थाएं हैं एकाग्र और निरुद्ध इन दोनों अवस्थाओं को पाने के लिए सारा का सारा योग है अष्टांग योग में जितने भी अंग हैं वो सारे के सारे अंग इन दो योगों को इन दो समाधियों को प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं और इन दोनों समाधियों को प्राप्त करने के लिए सारा का सारा अभ्यास उसका पुरुषार्थ उसका जितना भी ज्ञान है उसके जितने भी कर्म हैं, वो सब इन्हीं दो योगों को पाने के लिए है इस प्रकार से योग की स्थिति जिन मन की अवस्थाओं से प्राप्त होती है उस स्थिति को समझना है ओ पृथिवी शांतिराब शांति रोषध याति शांति शांतिर्विशाति शांति शांतिरव शांति शांति शाम। cha yeah.